गीता तत्व चिंतन काम के नाश का उपाय तिरासी काम परोक्ष ही नहीं अपक्ष ज्ञान को भी नष्ट करने में समर्थ ज्ञान का अर्थ है परोक्ष ज्ञान हमने गुरुमुख से जो सुना और शास्त्रों में जो पढ़ा और मनन निधिध्यासन आदि के फल फलस्वरूप जो अपरोक्ष जैसा ज्ञान होता है वह है विज्ञान गीता में ज्ञान और विज्ञान शब्द एकाधिक भार आए हैं आचार्य शंकर विज्ञान का अर्थ स्वानुभव संयुक्त ज्ञान करते हैं तो यह काम ऐसा प्रबल है कि मनुष्य के परोक्ष ज्ञान को तो नष्ट कर ही डालता है साथ ही उसकी अनुभूति को भी अपरोक्ष ज्ञान को भी नष्ट कर देता है रामायण में वर्णित नारद मोह इसका ज्वलंत उदाहरण है प्रश्न उठता है कि जब काम ऐसा दुर्जय है तब उसे मारना क्या संभव है भगवान कहते हैं कि हाँ संभव है पर उसे मारने की विधि जान लेनी चाहिए हम शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि में रहकर काम को नहीं मार सकते क्योंकि इन स्थानों पर स्वयं काम का आधिपत्य है हमें तो इनको ऊपर आत्मतत्व तक उठाना होगा और वहाँ स्थित हो काम पर वार करना होगा भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिए परम मन मनसस्तु पराबुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सह एव बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्यात्मात्म जहींम शत्रु महाबाहो काम रूपम इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है परंतु जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है हे महाबाहु अर्जुन इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से परे जानकर अपने आप को अपने द्वारा नियंत्रित करके इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार डाल चौरासी देह इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता यहाँ पर शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और आत्मा के जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठता दिखाई गई है वह कोई सृष्टि तत्व के संदर्भ में नहीं है बल्कि साधना के दृष्टि से यह विचार प्रस्तुत किया गया है इन दोनों श्लोकों की व्याख्या अलग अलग टीकाकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है हमें उन सब व्याख्याओं को विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं हमें जीवन साधना के दृष्टि से जो विचार उपयोगी दिखेंगे उन्हें जहाँ से भी मिले हम ग्रहण करेंगे विचार करने की एक दृष्टि यह है कि शरीर से लेकर आत्मा तक हम वैचारिक यात्रा करें और बीच के प्रत्येक पड़ाव का विश्लेषण करते हुए उसके ऊपर के पड़ाव में पहुँचें जैसे हम शरीर से यात्रा प्रारंभ करते हैं यह बाहर की यात्रा न हो भीतर की यात्रा है इसमें भौतिक दूरी नहीं लाघनी होती यहाँ की दूरियाँ सब मानसिक है इस आंतरिक मात्रा का पहला पड़ाव इंद्रिया है इंद्रियों के कारण ही शरीर गतिशील होता है वे इस स्थूल शरीर को प्रकाश देती है इंद्रियों की अपेक्षा शरीर स्थूल जड़ है उसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव इंद्रियों ही के माध्यम से होता है जैसे यदि किसी की घ्राणेन्द्रीय नष्ट हो जाए तो उसके शरीर के लिए गंध का कोई महत्व तो नहीं रहेगा यदि किसी की श्रवणेंद्रिय नष्ट हो जाए तो उसके शरीर के लिए वज्र ध्वनि और कोकिल कंठ में कोई अंतर नहीं रहेगा इस प्रकार ये इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हुई फिर मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि मन यदि के साथ युक्त न हो तो उसे के विषय का ज्ञान नहीं हो पाएगा। नेत्र ने विषय के साथ युक्त हो रूप की संवेदना तो प्रकट की पर यदि मन चक्षुर इंद्रिय से दगा हुआ न हो अन्य किसी विचार में निमग्न हो तो उसे रूप की संवेदना का अनुभव नहीं होगा हर इंद्रिय के साथ यही सत्य है अतः इंद्रियों की अपेक्षा मन का श्रेष्ठ होना स्वतः सिद्ध है फिर मन से श्रेष्ठ है बुद्धि क्योंकि निश्चय करने वाला तत्व मन नहीं बुद्धि है मन तो सारे विषयों को बुद्धि के पास ले जाकर उपस्थित कर देता है उन पर विचार करके निश्चय करने का काम बुद्धि करती है इसलिए बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ प्रमाणित हुई पर बुद्धि सर्वश्रेष्ठ नहीं है उसके परे हैं वह जिसे आत्मा जीवात्मा देही या शरीरी कहा जाता है कारण यह है कि बुद्धि में अपना चैतन्य नहीं है वह तो जड़ है पर उसमें जो चैतन्याभ्यास है वह आत्मा के कारण है आत्मा का प्रकाश बुद्धि को प्रकाश देता है वह आत्मा के चैतन्य के कारण चेतन सी दिखाई देती है इसलिए आत्मा सबसे ऊँचा है सर्वश्रेष्ठ है यह बयालीस बयालीसवें श्लोक का तथ्य है